सहकार रेडियो पर आइए सुनते हैं विभाजन की त्रासदी पर भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया है गाड़ी के डिब्बे में बहुत मुसाफिर नहीं थे मेरे सामने वाली सीट पर बैठे सरदार जी देर से मुझे लाम यानी फौज के किस्से सुनाते रहे वाम के दिनों में बर्मा की लड़ाई में भाग ले चुके थे और बाद-बाद पर खी खी करके हंसते और गोरे फौजियों की खिल्ली उड़ाते डिब्बे में तीन पठान व्यापारी भी थे उनमें से एक हरे रंग की पोशाक पहने ऊपर वाली बर्थ पर लेटा था वो आदमी बड़ा हंसमुख था और बड़ी देर से मेरे साथ वाली सीट पर बैठे एक दुबले से बाबू के साथ उसका मजाक चल रहा था वो दुबला बाबू पेशावर का रहने वाला जान पड़ता था क्योंकि किसी किसी वक्त वापस में पश्तों में बातें करने लगते थे मेरे सामने दाइ ओर कोने में एक बुढ़िया सिर मुंह ढाँपे बैठी थी और बहुत देर से माला जप रही थी यही कुछ लोग रहे होंगे संभव है दो एक मुसाफिर और भी रहे हों वो स्पष्टता मुझे याद नहीं गाड़ी धीमी रफ्तार से चली जा रही थी और गाड़ी में बैठे मुसाफिर बती रहे थे बाहर हूँ के खेतों में हल्की हल्की लहरियाँ उठ रही थीं और मैं मन ही मन बड़ा खुश था क्योंकि मैं दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखने जा रहा था उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो लगता है हम किसी झुटपुटे में जी रहे हैं शायद समय बीत जाने पर अतीत का सारा व्यापार ही झुटपुटे में बीत जाना पड़ता है ज्यो जो, जो भविष्य के पट खुलते हैं झुटपुटा और भी गहराता चला जाता है उन्हीं दिनों पाकिस्तान के बनाए जाने का ऐलान किया गया और लोग तरह तरह के अनुमान लगाने लगे कि भविष्य में जीवन की रूपरेखा कैसी होगी पर किसी की भी कल्पना दूर तक नहीं जाती थी मेरे सामने बैठे सरदार जी एक बार मुझसे पूछ रहे थे कि पाकिस्तान बन जाने पर जिन्ना साहब बंबई में रहेंगे या पाकिस्तान में मेरा हर बार यही जवाब होता बम्बई क्यों छोड़ेंगे पाकिस्तान आते जाते रहेंगे बम्बई छोड़ देने का क्या दुख है लाहौर और गुरदासपुर के बारे में भी अनुमान लगाए जा रहे थे कि कौन सा शहर किस और जाएगा मिल बैठने के ढंग में गपशप में हंसी मजाक में कोई विशेष अंतर नहीं था कुछ लोग अपने घर छोड़कर जा रहे थे जबकि अन्य लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे कोई नहीं जानता था कि कौन सा कदम ठीक होगा और कौन सा गलत एक और पाकिस्तान बन जाने का जोश था तो दूसरी ओर हिंदुस्तान के आज़ाद हो जाने का जोश जगह जगह दंगे हो रहे थे और योम आज़ादी की तैयारियाँ भी चल रही थीं इस पृष्ठभूमि में लगता देश आजाद होने के बाद दंगे अपने आप बंद हो जाएंगे वातावरण में इस झुटपुट में आजादी की सुनहरी धूल सी उड़ रही थी और साथ साथ अनिश्चय भी डोल रहा था इसी अनिश्चय की स्थिति में किसी किसी वक्त भावे रिश्तों की रूपरेखा झलक दे जाती शायद जलहम का स्टेशन पीछे छूट चुका अब ऊपर वाली बर्थ पर बैठे पठान ने एक पुटली खोली और उसमें से उबला हुआ मांस और नान रोटी के टुकड़े निकालकर अपने साथियों को देने लगा हंसी मजाक के बीच वो मेरी बगल में बैठे बाबू की ओर भी नान का टुकड़ा और मांस की बोटी बढ़ाकर खाने का आग्रह करने लगा काले बाबू ताकत आएगी अब जैसा हो जाएगा बीवी तेरे साथ कुछ रहेगी काले दाल तू तो दाल काता इसलिए दुबलाए डिब्बे में लोग हंसने लगे बाबू ने पश्तों में कुछ जवाब दिया और मुस्कुराता सिर हिलाता रहा इस पर दूसरे पठान ने हंस कर कहा ओ जालेम हमारे हाथ से नहीं लेता तो अपने हाथ से उठा ले खुदा कसम का गोश्त किसी चीज़ कर नहीं है ऊपर बैठा पठान चहक कर बोला ओ खजीर के तुम इधर मैं तुम्हें कौन देखता है हम तेरे बीबी को नहीं बोलेगा ओ तो हमारे साथ बोटी तोड़ हम तेरे साथ दाल पिएगा इस पर कह कहाँ उठा पर दुबला पतला बाबू हँसता सिर हिलाता रहा कभी कभी दो शब्द पश्तों में भी कहता ओ कितना बुरा बात है कहता है तो मामो देखता है सभी पठान मगन थे इसलिए नहीं लेता कि तुमने हाथ नहीं धोए स्थूल गाये सरदार जी बोले और बोलते ही खीखी करने लगे अदलेटी मुद्रा में बैठे सरदार जी की आधी तोड़ सीट के नीचे लटक रही थी तुम अभी सोकर उठे हो और उठते ही पोटली खोलकर खाने लग गए इसलिए बाबूजी तुम्हारे हाथ से नहीं लेते और कोई बात नहीं सरदार जी ने मेरी ओर देख कर मारी और फिर खी खी करने लगे मांस नहीं खाते बाबू तो जाओ जनाना डब्बे में बैठो इधर क्या करता है फिर कहे कहा उठा डिब्बे में और भी अनेक मुसाफिर थे लेकिन पुराने मुसाफिर यही थे जो सफर शुरू होने में गाड़ी में बैठे थे बाकी मुसाफिर उतरते चढ़ते रहे पुराने मुसाफिर होने के नाते उनमें एक तरह की बेतकल्लफी आ गई थी ओ इधर आकर बैठो तुम हमारे साथ बैठो आओ जालिम किस्सा खानी की बात करेंगे तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी और नए मुसाफिरों का रेला अंदर आ गया बहुत से मुसाफिर एक साथ अंदर घुसते चले आए थे कौन सा स्टेशन है किसी ने पूछा वजीराबाद है शायद मैंने बाहर की ओर देख कहा गाड़ी वहाँ थोड़ी देर के लिए खड़ी रही पर छूटने से पहले एक छोटी सी घटना घटी एक आदमी साथ वाले डिब्बे में से पानी लेने उतरा और नल पर जाकर पानी लोटे में भर रहा था तभी वो भागकर अपने डिब्बे की ओर लौट आया छल चल छलाते लोटे में से पानी गिर रहा था लेकिन जिस ढंग से वो भागा था उसी ने बहुत कुछ बता दिया था नल पर खड़े लोग भी तीन चार आदमी रहे होंगे इधर उधर अपने अपने डिब्बे की ओर भाग गए इस तरह घबरा भागते लोगों को मैं देख चुका था देखते ही देखते प्लेटफॉर्म खाली हो गया मगर डब्बे के अंदर अभी भी हंसी मजाक चल रहा था कहीं कोई गड़बड़ है मेरे पास बैठे बाबू ने कहा कहीं कुछ था लेकिन क्या था कोई स्पष्ट नहीं जानता था मैं एक दंगे देख चुका था इसलिए वातावरण में होने वाली छोटी सी तब्दीली को भांप लेता था भागते व्यक्ति खटाक से बंद होते दरवाजे घरों की छतों पर खड़े लोग चुप्पी और सन्नाटा सभी दंगों के चिन्ह थे तभी पिछले दरवाजे की ओर से जो प्लेटफॉर्म की ओर ना खुलकर दूसरी ओर खुलता था हल्का सा शोर हुआ कोई मुसाफिर अंदर घुसना चाह रहा था कहा घा आ रहा है नई जगह? बोल दिया ना जगह नहीं है किसी ने कहा बंद करो दरवाजा यूं ही मोह उठाए घुस चले आते हैं कितनी देर कोई मुसाफिर डब्बे के बाहर खड़ा अंदर आने की चेष्टा करता रहे अंदर बैठे मुसाफिर उसका विरोध करते रहते हैं पर एक बार जैसे तैसे वो अंदर आ जाए तो विरोध खत्म हो जाता है मुसाफिर जल्द ही डिब्बे की दुनिया का निवासी बन जाता है और अगले स्टेशन पर वही सबसे पहले बाहर खड़े मुसाफिरों पर चिल्लाने लगता है नहीं है जगह अगला डिब्बे में जाओ रस्ते चले आते दरवाजे पर शोर बढ़ता जा रहा था तभी मैले कुचैले कपड़ों और लटकती मूछो वाला एक आदमी दरवाजे में से अंदर घुसता दिखाई दिया चीकट मैले कपड़े जरूर कहीं हलवाई की दुकान करता होगा वो लोगों की शिकायतों आवाज़ों की ओर ध्यान दिए बिना दरवाजे की ओर घूम कर बड़ा सा काले रंग का संदूक अंदर की ओर घसीटने लगा आ जाओ आ जाओ तुम भी चढ़ जाओ वो अपने पीछे किसी से कहे जा रहा था तभी दरवाजे में एक पतली सूखी सी औरत नजर आई उसके पीछे सोलह सत्रह बरस की सांवली से लड़की अंदर आ गई लोग अभी भी चिल्लाए जा रहे थे सरदार जी को कूलों का बल उठ बैठना पड़ा अरे बंद करो जी दरवाज़ा बिना पूछे चढ़े आ रहे हैं है बाप का घर समझ लिया है मत घुसने दो क्या करते हो धकेलो भी धके धके और लोग भी चिल्लाने लगे वह आदमी अपना सामान अंदर घसीटे जा रहा था उसकी पत्नी और बेटी संडास के दरवाजे के साथ लगकर खड़े थे और कोई डब्बा नहीं मिला है औरत जात को भी उठा लाया वह आदमी पसीने से तर था हाफता हुआ सामान अंदर घसीटे जा रहा था संदूक के बाद रस्सियों से बनी घाट की पार्टियां अंदर खींचने लगा टिकट ही जी मेरे पास मैं भे, भे टिकट नहीं हूं मैं इस पर डब्बे में बैठे बहुत से लोग चुप हो गए बर्थ पर बैठा पठान उछक कर बोला निकल जाओ इधर से देखता नहीं है इधर जगह नहीं है पठान ने आ देखा नाताव आगे बढ़कर ऊपर से उस पर एक लात जमा दी लात उस आदमी को लगने के बजाय उसकी पत्नी के कलेजे में लगी और वो हाय हाय करती बैठ गई उस आदमी के पास मुसाफिरों के साथ उलझने के लिए वक्त नहीं था वो बराबर अपना सामान अंदर घसीट रहा था पर डब्बे में मौन छा गया खाट की पार्टियों के बाद बड़ी गठरियाँ आईं, उस पर बैठे पठान की सहन क्षमता चुप गई निकालो इसे कौन आइए हाँ वो चिल्लाया इस पर दूसरे पढ़ान ने जो नीचे की सीट पर बैठा था उस आदमी का संदूक दरवाजे से नीचे धकेल दिया जहां लाल वर्दी वाला एक कुली खड़ा सामान अंदर पहुंचा रहा था उसकी पत्नी के चोट लगने पर कुछ मुसाफिर चुप हो गए केवल कोने में बैठे बुढ़िया कलराए जा रही थी ए नेक एक वक्त बैठने दो आ बेटी आ जा तुमेरे पास बैठ जा जैसे तैसे सफर काट लेंगे छोड़ो बेचालिमो बैठने दो अभी आधा सामान ही अंदर आ पाया होगा कि सहसा गाड़ी सड़कने लगी अरे छूट गया सामान छूट गया वो आदमी बदहावास चिल्लाया पिताजी सामान छूट गया संडास के दरवाजे के पास खड़ी लड़की सर से पांव तक तो कांप रही थी और चिल्ला रही थी उतरो, नीचे उतरो। वह आदमी हबड़ा कर चिल्लाया और आगे बढ़कर खाट की पार्टियाँ और गठरियाँ बाहर फेंकते हुए दरवाजे का डंडहरा पकड़ नीचे उतर गया उसके पीछे उसकी व्याकुल बेटी और फिर उसकी पत्नी कलेजे के दोनों हाथों से दबाए हाय हाय करती नीचे उतर गई बहुत बुरा किया है तुम लोगों ने बहुत बुरा बुढ़िया ऊंचा बोल रही थी तुम्हारे दिल से दरद मर गया क्या छोटी सी बच्चे उसके साथ थी बेरहमू तुमने बहुत बुरा किया धक्के देकर उतार दिया उसे गाड़ी सुने प्लेटफॉर्म को लांगती आगे बढ़ गई डिब्बे में व्याकुल से चुप्पी छा गई बुढ़िया ने बोलना बंद कर दिया पठानों का विरोध कर पाने की हिम्मत न हुई तभी मेरी बगल में बैठे दुबले बाबू ने बाजू पर हाथ रखकर कहा आग है देखो आग लगी गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़कर आगे निकल आई शहर पीछे छूट गया तभी शहर की ओर से उठते धुएं के बादल और उनमें लपलपाती आग के शोले नजर आने लगे दंगा हुआ है स्टेशन पर भी लोग भाग रहे थे कहीं दंगा है शहर में आग लगी थी बाढ़ डिब्बे भर के मुसाफिरों को पता चल गई वो लपक, लपक कर खिड़कियों से आग का दृश्य देखने लगे जब गाड़ी शहर छोड़ आगे बढ़ गई तो डिब्बे में सन्नाटा छा गया मैंने घूम कर डिब्बे के अंदर देखा दुबले बाबू का चेहरा पीला पड़ गया था माथे पर पसीने की परत किसी मुर्दे के माथे की तरह चमक रही थी मुझे लगा जैसे अपनी अपनी जगह बैठे सभी मुसाफिरों ने अपने आस बैठे लोगों का जायज़ा ले लिया सरदार जी मेरी सीट पर आ बैठे नीचे वाली सीट पर बैठा पठान उठा और अपने दो साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया यह क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में भी चल रही थी डिब्बे में तनाव आ गया लोगों ने बतियाना बंद कर दिया तीनों के नीचे पठान ऊपर वाली बर्थ पर एक साथ बैठे चुपचाप नीचे की ओर देखे जा रहे थे सभी मुसाफिरों की आँखें पहले से ज़्यादा खुली ज़्यादा शंकित नजर आने लगी यही स्थिति संभवतः गाड़ी के हर डिब्बे में थी कौन सा स्टेशन था यह डिब्बे में से किसी ने पूछा वजीराबाद। जवाब मिलने पर डिब्बे में एक और प्रतिक्रिया हुई पठानों के मन का तनाव फ़ौरन ढीला पड़ गया हिंदू सिख मुसाफिरों की चुप्पी और ज़्यादा गहरी हो गई एक पठान ने अपनी वास्कट की जेब में से नसवार की डिब्बी निकाली नाक में नसवार चढ़ाने लगा अन्य पठान भी अपनी अपनी डिब्बिया निकाल कर नसवार चढ़ाने लगे बुढ़िया बराबर माला जप रही थी किसी किसी वक्त उसके होठ बुदबुदाते नजर आते लगता उसमें कोई खोखली सी आवाज निकल रही है अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी वहां भी सन्नाटा था कोई परिंदा फड़क नहीं रहा था एक भिष्टी पीठ पर पानी की मशकल लादे दे प्लेटफॉर्म लाघ कर और मुसाफिरों को पानी पिलाने लगा लो पियो पानी पियो पानी औरतों के डिब्बे में से औरतों और बच्चों के अनेक हाथ बाहर निकल आए थे लगता था वो इस मारकाट में अकेला पूर्ण कमाने चला आया है गाड़ी सरकी तो सहसा खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे दूर तक पहियों की गड़गड़ाहट के साथ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाने की आवाजें आने लगे किसी अज्ञात आशंका वस्त बाबू मेरे पास वाली सीट से उठा और दो सीटों के बीच फर्श पर लेट गया उसका चेहरा अभी मुर्दे की तरफ पीला था इस पर बर्थ पर बैठा पठान उसकी ठिठोली करने लगा ओ बेगारत तुम तो मर्द होगी औरत हो है सीट पर से उठ नीचे लेटता है तू मर्द के नाम को बदनाम करता है बोल रहा था बार बार हंस रहा था उससे पश्तो से कुछ कहने लगा बाबू चुप बना कर लेटा रहा अन्य सफ़ी मुसाफिर चुप थे डिब्बे का वातावरण बौझल था ऐसे आदमी को हम डिब्बे में ना बैठने देगा ओ बाबू अगले स्टेशन पर उतर जाओ और डिब्बे में बैठ जाओ मगर बाबू की हाजिर जवाबी अपने कंठ में सूख चली थी हकला कर वह चुप हो गया थोड़ी देर बाद वो अपने आप उठकर सीट पर बैठा और देर तक अपने कपड़ों की धूल झाड़ता रहा वो क्यों उठकर कर फर्श पर लेट गया था शायद उसे डर था कि बाहर से गाड़ी पर पथरा होगा या गोली चलेगी शायद इसी कारण से खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जा रहे हैं कुछ भी कहना कठिन था मुमकिन है किसी एक मुसाफिर ने किसी कारण से खिड़की का पल्ला चढ़ाया हो उसकी देखा देखी बिना सोचे समझे धड़ाधड़ खिड़कियों के पल्ले चढ़ाए जाने लगे थे वोझिला निश्चित से वातावरण में सफ़र कटने लगा रात गहराने लगी डिब्बे के मुसाफिर स्तब्ध और शंखित ज्यों के त्यों बैठे थे कभी गाड़ी की रफ्तार ससा टूट कर धीमी पड़ जाती तो लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते कभी रास्ते में रुक जाती तो डिब्बे के अंदर का सन्नाटा और गहरा हो जाता केवल पठान निश्चिंत बैठे हाँ उन्होंने बतियाना छोड़ दिया था क्योंकि उनकी बातचीत में कोई शामिल होने वाला नहीं था धीरे धीरे पठान ऊँघने लगे जबकि अन्य मुसाफिर फटी आँखों से शून्य में देख रहे थे बुढ़िया मुंह से लपेटे बैठी बैठे सो गई ऊपर वाली बर्थ पर एक पठान ने अथलीटे कुर्ते की जेब में से काले मनकों की तस्बी निकाली और धीरे धीरे हाथ चलने लगा खिड़की के बाहर आकाश में चांद निकल आया चांदनी में बाहर की दुनिया और अनिश्चित और रहस्यमय हो गई किसी किसी वक्त दूर आग के गोले उठते नजर आते कोई नगर जल रहा था गाड़ी किसी वक्त चिगाड़ती हुई आगे बढ़ती फिर किसी वक्त उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती और मीलों तक धीमी रफ्तार से ही चलती रहती सहसा दुबला बाबू खिड़की में से बाहर देख कर आवाज में बोला हरबंसपुर निकल गया है उसकी आवाज में उत्तेजना थी वो जैसे चीख कर बोला डिब्बे के सभी लोग इसकी आवाज़ सुनकर चौंक गए उसी वक्त डिब्बे के अधिकांश मुसाफिरों ने मानो उसकी आवाज़ को ही सुनकर करवट बदल ली ओ बाबू चिल्लाता क्यों है तस्वीर वाला पठान चौंक कर बोला इधर उतरेगा तुम रंजीर खींचू और खीखी करके हंस दिया जाहिर है वो हरबंसपुर की स्थिति से अथवा उसके नाम से अनभिज्ञ था बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया केवल सर हिला दिया और एक आध बार पठान की ओर देख फिर खिड़की के बाहर झाँकने लगा डिब्बे में मौन था तभी इंजन ने सीटी दी उसकी एक रस रफ्तार टूट गई थोड़ी देर बाद खटाक का शब्द भी हुआ शायद गाड़ी ने लाइन बदली थी बाबू ने झाक कर उस दिशा में देखा जिस ओर गाड़ी बढ़ रही थी शहर आ गया है और फिर ऊंची आवाज में चिल्लाया अमृतसर आ गया है उसने फिर से कहा और ओछल कर खड़ा हो गया ऊपर वाली बर्थ पर लेटे पठान को संबोधित करके चिल्लाया अब पठान के बच्चे नीचे उतर तरी माँ नीचे उतर तेरे उस पठान बनाने वाले कि मैं बाबू चिल्लाने लगा और चीख चीख कर गालियां बकने लगा तस्बी वाले पठान ने करवट बदली और बाबू की ओर देख कर बोला ओ क्या है बाबू हमको कुछ बोला बाबू को तेजी देखकर कर मुसाफिर भी उठ बैठे नीचे उतर तेरी मैं हिंदू औरत को लात मारता है रामजादे तेरी बाबू मत बक बकर नहीं करो खजीर के तुख्म गाली मत बको हमने बोल दिया हम तुम्हारा जवान खींच लेगा गाली देता है मादर बाबू चिल्लाया और चलकर सीट पर चढ़ गया उस सर से पांव तक कांप रहा था। बस बस, सरदार बोले, लटने की जगह नहीं है थोड़ी देर का सफर बाकी है आराम से बैठो तेरी में लात न तोड़ू तो कहना गाड़ी तेरी बाप की है बाबू चिल्लाया हमने क्या बोला सभी लोग उसको निकालता था हमने भी निकाला इधर हमको गाली देता है हम इसका जवान खींच लेगा मुढ़िया फिर बीच में बोली वो झीण जो गये हो आराम बैठो रब दिए बंदियों कुछ होश करो उसकी होंठ किसी प्रेत की तरह फड़फड़ा रहे थे उनमें से छीण सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी बाबू चिल्ला रहा था अपने घर में शेर बनता था अब्बुल तेरी वो उस पठान बनाने वाले की तभी गाड़ी अमृतसर के प्लेटफॉर्म पर रुकी प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग झाँक झाँक कर डब्बों के अंदर देखने लगे बार बार लोग एक ही बात सवाल पूछ रहे थे पीछे क्या हुआ कहाँ पर दंगा हुआ खचाखच भरे प्लेटफॉर्म पर शायद इस बात की चर्चा चल रही थी कि पीछे क्या हुआ प्लेटफॉर्म पर खड़े दो तीन खोमछे वालों पर मुसाफिर टूटे पड़े थे सभी को सहसा भूख और प्यास परेशान करने लगी थी इसी दौरान तीन चार पठान हमारे डब्बे के बाहर प्रकट हुए और खिड़की से झाँक कर अंदर देखने लगे अपने पठान साथियों पर नज़र पड़ते ही वो उनसे पछतों में कुछ बोलने लगते मैंने घूम कर देखा बाबू डिब्बे में नहीं था अजाने कब वो डिब्बे में से निकल गया मेरा माथा ठनका गुस्से में पागल हुआ जा रहा था अजाने क्या कर बैठे पर इस बीच डिब्बे के तीनों पठान अपनी अपनी कटरी उठाकर बाहर निकल गए और अपने पठान साथियों के साथ गाड़ी के अगले डिब्बे की ओर बढ़ गए वो पहले प्रत्येक डिब्बे के भीतर होता था अब सारी गाड़ी के स्तर पर होने लगा कोमचे वालों के इर्द गिर्द भीड़ छंकने लगी लोग अपने अपने डब्बों में लौटने लगे तभी सहसा एक और मुझसे वो बाबू आता दिखाई दिया उसका चेहरा अभी भी बहुत पीला था माथे पर बालों की लट झूल रही थी नज़दीक पहुंचा तो मैंने देखा उसने अपने दाएं हाथ में लोहे की एक छड़ उठा रखी थी जाने वो उसे कहां से मिली डब्बे में घुसते समय उसने छड़ को अपनी पीठ से पीछे कर लिया और मेरे साथ वाली सीट पर बैठने से पहले उसने हौले से छड़ को सीट के नीचे सरकार दिया सीट पर बैठते ही उसकी आंखें पठान को देख पाने के लिए ऊपर को पर डिब्बे में पठानों को ना पाकर कर कर वो चारों ओर देखने लगा निकल गए हरामी मादर्द सबके सब निकल गए फिर वह सिरपिटा पिटाकर उठ खड़ा हुआ चिल्ला कर बोला तुमने मुझे जाने क्यों दिया यार तुम सब ना मर दो मुझदिल पर गाड़ी में भीड़ बहुत थी बहुत नए मुसाफिर थे किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गाड़ी से लगी तो फिर मेरी वाली सीट पर आ गया वो उत्तेजित था बड़बड़ा रहा था धीरे धीरे हिचकोले खाती गाड़ी आगे बढ़ी डिब्बे में पुराने मुसाफिरों ने भरपेट पूरियां खाईं और गाड़ी उस इलाके में आगे बढ़ने लगी जहां उनके जानमाल को कोई ख़तरा नहीं था नए मुसाफिर बतिया रहे थे धीरे धीरे गाड़ी फिर समतल गति से चलने लगी कुछ देर बाद लोग ऊँगने लगे मगर बाबू अभी भी फटी आँखों सामने की ओर देख रहा था बार बार मुझसे पूछता कि पठान डिब्बे में से निकल किस ओर गए उसके सर पर जुनून सवार था गाड़ी के हिचकोले में मैं खुद ऊँगने लगा डब्बे में लेट पाने के लिए जगह नहीं थी बैठे बैठे नींद में, में मेरा सर कभी एक ओर लुढ़कता कभी दूसरी ओर किसी भी वक्त झटके से मेरी नींद टूटती और मुझे सामने की सीट पर अस्त व्यस्त पड़े सरदार जी के घर्राटे सुनाई पड़ते अमृतसर पहुँचने के बाद सरदार जी फिर से सामने वाली सीट पर टांगे फंसार कर लेट गए डब्बे में तरह तरह की आड़ी तेछी मुद्राओं में मुसाफिर पड़े थे उनकी विभिन्स मुद्राओं को देख कर डब्बा लाशों से भरा है पास बैठे बाबू पर नज़र पड़ती तो कभी वो खिड़की के बाहर मुंह किए देख रहा होता कभी दीवार से पीठ लगाए तन कर बैठा नजर आता किसी वक्त गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकती तो पहियों की गड़गड़ाहट बंद होने पर निस्तब्धता सी छा जाती तभी लगता जैसे प्लेटफार्म पर कुछ गिरा है या जैसे कोई मुसाफिर गाड़ी में से उतरा है और मैं झटके से उठ बैठ जाता इसी तरह जब एक बार मेरी नींद टूटी तो गाड़ी की रफ्तार धीमी पड़ गई थी डिब्बे में अंधेरा था मैंने उसी तरह अदलेटे खिड़की में से बाहर देखा दूर पीछे की ओर किसी स्टेशन के सिग्नल के लाल कुमकुमे चमक रहे थे स्पष्टता गाड़ी कोई स्टेशन लांग कराई थी पर अभी तक उसने रफ्तार नहीं पकड़ी डिब्बे के बाहर मुझे धीमे से आसफुट सुनाई दिए दूर ही एक धूमिल सा काला पुंज नज़र आया नींद के कुमारी मेरी आंखें कुछ देर उस पर लगी रहीं पर मैंने उसे समझ पाने का विचार छोड़ दिया डिब्बे के अंदर अंधेरा था बत्तियां बुझी थी लेकिन बाहर लगता था पौ वाली है मेरी पीठ पीछे डिब्बे के बाहर किसी चीज़ को खरोंचने की सी आवाज़ आई मैंने दरवाजे की ओर घूम कर देखा डिब्बे का दरवाज़ा बंद था मुझे फिर से दरवाज़ा खरोंचने की आवाज़ सुनाई पड़ी फिर मैंने साफ साफ सुना लाठी से कोई डिब्बे का दरवाज़ा फटपटा रहा था मैंने झाँक खिड़की के बाहर देखा सचमुच एक आदमी डब्बे की दो सीढ़ियां चढ़कर आया था उसके कंधे पर एक गठरी झूल रही थी हाथ में लाठी और उसने बदरंग से कपड़े पहने थे उसकी दाढ़ी भी थी फिर मेरी नज़र बाहर नीचे की ओर गई गाड़ी के साथ एक औरत भागती चली आ रही थी नंगे पाँव उसने दो गठरियां उठा रखी थीं। बोझ के कारण उसे दौड़ा नहीं जा रहा था डिब्बे के पायदान पर खड़ा आदमी बार बार उसकी ओर मुड़ देख रहा था और हाफता हुआ कहे जा रहा था आ तू भी आ तू भी आ चढ़ जा दरवाजे पर फिर से लाठी पटपटाने की आवाज आई खोलो जी दरवाजा खोलो खुदा के वास्ते खोल दो आदमी हाँफ रहा था खुदा के लिए दरवाजा खोलो मेरे साथ औरत जात है। गाड़ी निकल जाएगी सहसा मैंने देखा बाबू हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ दरवाजे के पास जाकर दरवाजे में लगी खिड़की में से मुंह निकाल बोला कौन है इधर जगह नहीं है बाहर खड़ा आदमी फिर गिड़गुड़ाने लगा खुदा के वास्ते दरवाजा खोल दीजिए गाड़ी निकल जाएगी में खिड़की में से अपना हाथ डालकर दरवाजा खोल पाने के लिए पड़े दरवाजा खुलने पर जैसे उसने इतमीन की सांस ली और उसी वक्त मैंने बाबू के हाथ में छड़ चमकते देखा एक ही भरपूरवार बाबू ने उस मुसाफिर के सर पर किया मैं देखते ही डर गया मेरी टांगें लरस गई मुझे लगा जैसे उस छड़ के वार का उस आदमी पर कोई असर ही नहीं हुआ उसके दोनों हाथ अभी भी जोर से डंडहरे को पकड़े थे कंधे पर से लटकती गठरी खिसक कर उसकी कोहनी पर आ गई थी तभी सहसा उसके चेहरे पर लहू की दो तीन धारें एक साथ फूट पड़ी मुझे उसके खुले होठ और चमकते दांत नजर आए वो एक दो बार या लाह बुद फिर उसके पैर लड़खड़ा गए उसकी आंखों ने बाबू की ओर देखा अदमोदी सी आंखें जो धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही थीं मानो उसे पहचानने की कोशिश कर रही हूँ कि वो कौन है और उससे किस अदावत का बदला ले रहा है इस बीच अंधेरा कुछ और छन गया था उसकी होंठ फिर से फड़फड़ाए और उनमें सफ़ेद दांत फिर से झलक उठे मुझे लगा जैसे वो मुस्कुराया है पर वास्तव में केवल क्षय के लिए ही कारण होठों में बल पड़ने लगे थे नीचे पटरी के साथ भक्ति औरत बड़बड़ाए और कोसे जा रही थी उसे अभी भी मालूम नहीं हो पाया था कि क्या हुआ है वो अभी भी शायद यह समझ रही थी कि गठरी के कारण उसका पति गाड़ी पर ठीक तरह से चढ़ नहीं पाया उसका पैर जम नहीं पा रहा है वो गाड़ी के साथ भागती हुई अपनी दो गठरियों के बावजूद अपने पति के पैर पकड़ पकड़ कर सीढ़ी पर टिकाने की कोशिश कर रही थी तभी सहसा डंडहरे से उस आदमी के दोनों हाथ छूट गए वो कटे पेड़ की तरह नीचे जा गिरा उसके गिरते ही औरत ने भागना बंद कर दिया मानो दोनों का सफर एक साथ खत्म हो गया हो बाबू अभी भी मेरे निकट डिब्बे के खुले दरवाजे में बुध का बुध बना खड़ा था लोहे की छड़ अभी भी उसके हाथ में थी मुझे लगा जैसे उस छड़ को फेंक देना चाहता है लेकिन उसे फेंक नहीं पा रहा उसका हाथ जैसे उठ नहीं रहा था मेरी सांस अभी फूली हुई थी डिब्बे के अंधेरे कोने में, में मैं खिड़की के साथ सड़ बैठा उसकी ओर देखे जा रहा था फिर वह आदमी खड़े खड़ हिला किसी अज्ञात प्रेरणावस्त्र व एक कदम आगे बढ़ गया दरवाजे में से बाहर पीछे की ओर देखने लगा गाड़ी आगे निकलती जा रही थी दूर पटरी के किनारे अंधेरा पुंज सा नज़र आ रहा था बाबू का शरीर हरकत में आ गया एक झटके में उसने छड़ को डिब्बे से बाहर फेंक दिया फिर घूम कर डिब्बे के अंदर दाएं बाएँ देखने लगा सभी मुसाफिर सोए थे मेरी और उसकी नज़र ही नहीं उठी थोड़ी देर तक वह खड़ा डोलता रहा फिर उसने घूम दरवाज़ा बंद कर दिया उसने ध्यान से अपने कपड़ों की ओर देखा अपने दोनों हाथों की ओर देखा फिर एक एक करके अपने दोनों हाथों को नाक के पास ले जाकर सूंघा मानो जानना चाहता हो कि उसके हाथों से खून की बूत तो नहीं आ रही फिर वो दबे पाँव चलता हुआ है और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया धीरे धीरे छटपुटाट छंटने लगा दिन खुलने लगा साफ़ सुथरी सी रोशनी चारों ओर फैलने लगी किसी ने जंजीर खींच गाड़ी को खड़ा नहीं किया छड़ खाकर गिरी उसकी देह मीलों पीछे छूट चुकी थी सामने गेहूँ के खेतों में फिर से हल्की हल्की लहरियाँ उठने लगी सरदार जी बदन खुजलाते उठ बैठे मेरी बगल में बैठा बाबू दोनों हाथ सर के पीछे रखे सामने की ओर देख रहा था रात भर में उसके चेहरे पर दाढ़ी के छोटे छोटे बाल हो गए थे अपने सामने बैठा देखकर सरदार उसके साथ बतियाने लगा बड़े जीवट वाले हो बाबू रुबले पतले हो पर बड़े घुर्दे वाले हो बड़ी हिम्मत दिखाइए तुम से डर वो पठान डब्बे में से निकल गए यहाँ बने रहते तो एक न एक ही खोपड़ी तुम जरूर दुरुस्त कर देते और सरदार जी हंसने लगे बाबू जवाब में मुस्कुराया, एक विभद से मुस्कान और देर तक सरदार जी के चेहरे की ओर देखता रहा श्रोताओं सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे भीष्म मसाहिने की कहानी अमृतसर आ गया है आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो YouTube पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो पेज लाइक करें व्हाट्सएप पर जोड़कर ताज़ा कार्यक्रमों की अपडेट पाने के लिए अपने अकाउंट से नाइन पर अपना नाम और जिला लिख भेजें